उपस्थित धार्मिक सज्जनों अब हम ईश्वर का ध्यान करने के लिए सुसज्जित होंगे सीधे होकर बैठें आसन का संपादन करें शरीर में किसी भी प्रकार का खिंचाव तनाव ना हो आँखों को कोमलता से बंद कर लीजिए ईश्वर की स्मृति बनाइए जैसे एक छोटे बच्चे को जब कोई सताता है कष्ट देता है तो वो झट अपनी माँ की गोद में चला जाता है और माँ को सारी बातें बताता है हृदय खोलकर बताता है ऐसे ही हमें अपनी परम माता की अमृतमयी गोद में जाना है और उनसे बातें करना है अपने दुखों को रखना है ईश्वर के रंग में रंग जाना है ऐसी भावना बनाएं परम पिता परमेश्वर को पुकारना है अपनी मां को पुकारना है एक बार ओम का उच्चारण करना है साथ में अर्थ अर्थ का विचार भी चलेगा श्वास भरें ओ रक्षक प्रभु हमारी सब प्रकार से रक्षा कीजिए हम आपकी शरण में हैं प्राणायाम का संपादन करेंगे सांस छोड़ें ओम का जप ओम सर्व रक्ष सर्व रक्षक ओ सर्व रक्षक पुनः प्राणायाम करना है गुदा में संकोच उत्पन्न करते हुए प्राणों को बाहर फेंके ओम सर्व रक्षक ओ सर्वरक्ष ओ सर्व रक्षक धीरे धीरे प्राणों को अंदर लेना है पुनः एक बार प्राणायाम करेंगे ओम सर्व रक्षक ओ सर्व रक्षक ओम अपने मन को एकाग्र करेंगे शांत करेंगे मन की चंचलता रुक जाने से इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है इंद्रियां भी शांत हो जाती हैं अपना कार्य बंद कर देती हैं इस स्थिति का नाम है प्रत्याहार शरीर के किसी एक स्थान पर मन को एकाग्र कीजिए स्थिर कीजिए धारणा का संपादन करना है अपने आप को मानसिक रूप से प्रभु से मिलने के लिए तैयार कीजिए अपने मन को देखें मन में किसी भी प्रकार का किसी से द्वेष ना हो कोई ईर्षा का भाव ना हो यदि किसी एक व्यक्ति से भी द्वेष है तो ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता है मन को शांत पवित्र बनाना है सब कुछ अनित्य है फिर किससे द्वेष? यहाँ कुछ काल का ही साथ है सब अनित्य है हम सबको जाना है फिर किससे द्वेष, मन में संतोष का भाव रखना है कोई उद्विघ्नता उद्वेग मन में ना हो जीवन में किसी भी प्रकार की भागा दौड़ी ना हो पुरुषार्थ की भावना रखनी है संतोष की भावना रखनी है हमारा लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है इसके लिए हम सतर्क और सावधान रहेंगे मेरे साथ संकल्प लीजिए मैं संकल्प लेता हूं कि उपासना काल में बाह्य वृत्तियों को नहीं उठाऊंगा हे परमेश्वर आपकी कृपा से हम ध्यान का अनुष्ठान अच्छी प्रकार से कर सकें निर्विघ्न रूप से कर सकें ऐसी हम पर कृपा कीजिए ईश्वर का महत्व जो ईश्वर की उपासना करते हैं यदि उस पर पर्वत के समान भी दुख आता है तो वह घबराता नहीं है उसमें ईश्वर की कृपा से इतना सामर्थ्य बल उत्पन्न हो जाता है कि वो इस भयंकर दुख को भी सहन कर लेता है ऐसा सामर्थ्य ईश्वर उपासक को प्राप्त होता है वो अपने मन इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रख पाता है अपने कुसंस्कारों को नष्ट कर पाता है और मोक्ष को प्राप्त कर पाता है ईश्वर की अनुभूति बनाने का प्रयास करें तब सांसारिक संबंधों को भुला देना है बस ईश्वर में डूब जाना है ध्यान काल में सोना नहीं है विषयों में खोना नहीं है सतर्क और सावधान रहना है संसार में तीन अनादि वस्तुएं हैं ईश्वर आत्माएं और प्रकृति। प्रकृति प्रकृति जड़ है जड़ प्रकृति से ही ईश्वर ने मन बुद्धि शरीर इंद्रिया बनाई है आप सांस प्रश्वास ले रहे हैं इस श्वास और प्रश्वास की ओर केंद्रित होइए। जो हम श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं ये प्रकृति से बना है जड़ है हमारा जो ये शरीर है हड्डी मांस रक्त यह सब प्रकृति से बना है जड़ है मैं आत्मा इस शरीर से पृथक हूं इस भाव को उत्पन्न करना है इस सत्य को धारण करना है एक कल्पना करना है कि आपके सामने एक कार खड़ी हुई है कार का रंग सफेद है आप उस कार की ओर जा रहे हैं आपने कार का दरवाजा खोला और आप अंदर बैठ गए अब आप कार को चालू करते हैं और कार चल पड़ती है सामने दो मार्ग आते हैं एक दाई दिशा को जाता है एक बाईं दिशा को जाता है आप विचार करते हैं और कार को दाई दिशा में ले जाते हैं जिस प्रकार से हम कार में बैठे हुए हैं और कार से अलग हैं कार लोहे से प्लास्टिक से बनी हुई है उससे हम पृथक हैं कार का रंग सफेद है हम उससे पृथक हैं कार को हम बंद करते हैं और फिर वापस बाहर निकलते हैं दूर से कार को देखते हैं कार अलग है मैं अलग हूँ ऐसे ही हम शरीर रूपी कार में बैठे हुए हैं ये शरीर हड्डी मांस आदि का पुतला है हम इससे पृथक हैं। मैं आत्मा इस शरीर रूपी कार को चला रहा हूं मैं इच्छा प्रयत्न और ज्ञान से इसको चलाता हूं मुझ आत्मा के स्वाभाविक गुण इच्छा प्रयत्न ज्ञान आदि हैं जैसे कार चलाने वाले हमने इच्छा की कि हम दाए जाए या बाएं जाए इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न किया और इच्छा की कि हम दाएं जाएंगे और हमने दाएं जाने के लिए प्रयत्न किया ऐसे ही हम इस शरीर को अपनी इच्छा प्रयत्न से चलाते हैं अपने ज्ञान से चलाते हैं मैं आत्मा इस शरीर से पृथक हूँ यदि मैं पृथक ना हूँ ये शरीर ही को आत्मा मानूं, तो शरीर के नष्ट होने के साथ ही ये आत्मा भी नष्ट हो जाएगी फिर पुनर्जन्म किसका होगा कर्म फल किसको मिलेगा फिर ईश्वर न्यायकारी कैसे सिद्ध होंगे इसलिए हम आत्मा इस शरीर से पृथक हैं। हम नित्य हैं, अविनाशी हैं। हमारा नाश नहीं होता है हम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है हम अपरिणामी हैं। शरीर में कोई भी न्यूनता विकार उत्पन्न होते हैं तो ये मुझ आत्मा का स्वरूप नहीं है मैं आत्मा इससे पृथक हूं ये शरीर को हो रहा है मुझ आत्मा को नहीं शरीर नष्ट होता है मैं आत्मा नहीं हम सभी आत्माएं हैं एक आत्मा से दूसरी आत्मा उत्पन्न नहीं होती है हमारे माता पिता की आत्मा हमसे भिन्न है हम उससे उत्पन्न नहीं हुए हैं हम हमारे परम माता पिता ईश्वर हैं हम सब आत्माएं उनके पुत्र हैं सभी आत्माओं से आत्मवत व्यवहार रखना है सबसे प्रेम कल्याण और हित का भाव रखना है सबके प्रति हृदय में प्रेम और क्षमा की भावना होवे जैसे घर में भाई भाई एक दूसरे को क्षमा कर देते हैं एक दूसरे के दोषों को देखते हुए भी भूल जाते हैं ऐसे ही हमें हम सब आत्माएं भाई भाई की तरह रहें अपने मन में प्रेम और करुणा और दया का भाव बनाना है हम सब आत्माएं ईश्वर के अंदर हैं ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है जहां प्रकृति नहीं है संसार नहीं है जहां कोई आत्मा भी नहीं है उस स्थान में भी ईश्वर हैं। ईश्वर सब जगह विद्यमान है अब हम अपने परम पिता परमेश्वर को याद करेंगे एक मंत्र के माध्यम से त्रियक यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धन उर्वारकमी व मृत्योर्मुक्ष मृतायक यजा यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वाकमी बंधना मृता हे परमेश्वर आप त्रयकम आप तीनों लोकों की माता हैं तीनों लोकों की रक्षक हैं आप भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों के ज्याता हैं तीनों कालों में हमारे रक्षक हैं आप इस प्रकृति और प्रकृति से बना ये कार्य जगत और हम आत्माओं के स्वामी हैं अध्यक्ष हैं पालक हैं रक्षक हैं यजामहे है, हे परमेश्वर हम आपकी भक्ति करते हैं आपका ध्यान करते हैं आपकी उपासना करते हैं आपको प्राप्त करना चाहते हैं सुगंधिम पुष्टिवर्धनम हे प्रभु आप दिव्य गुण प्रदान करके यश और कीर्ति रूपी सुगंधी प्रदान करते हैं आप की भक्ति करने वाला निष्काम कर्म रूपी सुगंधी से युक्त हो जाता है आप शरीर मन बुद्धि इंद्रिय आदि को पुष्ट करने वाले हैं आत्म बल देने वाले हैं मनोबल देने वाले हैं बौद्धिक बल देने वाले हैं शारीरिक बल देने वाले हैं, हैं। उर्वरुक बंधनाथ जैसे खरबूजा पककर सुगंध देता हुआ अपने डंठल से स्वतः अलग हो जाता है हे परमेश्वर ऐसे ही मैं तत्व ज्ञान से युक्त होकर समाधि लगाकर कुसंस्कारों को नष्ट करके इस जन्म मरण रूपी दुख सागर से बंधन से छूट जाऊं मां अमृता हे परमेश्वर आपसे कभी दूर ना रहूं। शीघ्र मोक्ष को प्राप्त करूं मुक्ति को प्राप्त करूं मोक्ष से दूर ना रहूं। परमेश्वर में अनंत आनंद है सर्वत्र ईश्वर का आनंद विद्यमान है ईश्वर के आनंद स्वरूप को स्मरण करना है और ईश्वर का जप करना है ओ! के साथ श्रद्धा के साथ विश्वास के साथ बोलना है वास्तव में ईश्वर में डूबकर बोलना है ओ मानंद परमेश्वर आप आनंद स्वरूप हैं हमें भी आनंद दीजिए मेरे साथ कहें हे परमेश्वर हे सर्व रक्षक आप आनंद से औतप्रोत हैं आनंद के भंडार हैं हमें भी आनंद दीजिए अब गायत्री मंत्र के माध्यम से ईश्वर का ध्यान करना है ओ भूर्भुव स्वः तत्सवित भर्गो देवस्य देवस्मही धो न प्रचोदया मही धियो योना न दया तूने हमें उत्पन्न किया पालन कर रहा है तू तु। तुझसे ही पाते प्राण दुखियों के कष्ट हरता तू तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू तु हो ध्यान हम मांगते तेरी दया ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर हे परमेश्वर, आप सर्व रक्षक हैं आपका मुख्य नाम ओम है आप मेरे जीवन के आधार हैं आप दुख नाशक सुख स्वरूप हैं आप इस जगत को बनाने वाले हैं समग्र ऐश्वर्य के दाता हैं आप अति श्रेष्ठ हैं सबसे अच्छे हैं भरगो आप सब क्लेशों को नाश करने वाले हैं पवित्र हैं शुद्ध स्वरूप हैं हे परमेश्वर आप दिव्य गुणों के दाता हैं हमें दिव्य गुण प्रदान कीजिए हम आपका ध्यान करते हैं आपके दिव्य गुणों को धारण करते हैं हे परमेश्वर मेरी बुद्धि को पवित्र बनाइए मेरे कुसंस्कारों को नष्ट कीजिए हे परमेश्वर हमारी बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रेरित कीजिए हम शीघ्र आपको प्राप्त कर सकें ऐसी हम पर कृपा कीजिए ओ सन्नों देवीरभिष्ट आपो भवंतु पीत ये संयो रभी वाक् वाक, चक्षुचु चक्छु। शोत्रं श्रोत्र ओना हृदय ओ कंठ शि बहु यशोबल तल कर लकरपृे ओ भु पुना शिसी ओ भुव पुना नेत्रो ओ स्कंठे ओ महुनाना हृदय ओ जन नाभ्याम ओम तपह पुनातु तपुना पाद सत्य पुना पुनः शिसी ओं ब्रह्म भू सर्व ऋतच सत्यं चाबिदा तपसुद्यजात तथा रात्रयत तत समुद्रर्णव सुद्रादर्णवादि संवत्सरो अजयत अहोरात्र विदद् विश्व मिष् वसी सूरिया चंद्रमसौ धाता यहामक दिवच पृथिवी चातरीक्ष मथो स्व ओम देवी आपो भू पीतरिश्रव रक्षिता प्रचिद्निधिपतिरसि रक्षितामोधिपतिभ्यो नम रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम अस्तु ेष्टम व्यय ष्मंबो जे दक्षिण दिगिंद्रोधिपतिरश्चिराजी रक्षिता पितर नमो दिपति्यो नम रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नम एभ्योस्त येष्टम वीस्मस्त वोजं दम प्रतीची दिगरुणोधिपतिकु रक्षितामिपति्यो नम रक्षितृभ्यो नम इभ्यो अस्तु एभ्योस्तु येष्टम वयम् जेद उदी ची दिक्षो मधिपतिजो रक्षिताशन ऋषव ते्य नमोधिपतिभ्यो नमो नम रक्ष्य नम ईशुभ्यो नम अस्तु ेष्टम व्यय धीस्मस्तं भोजं भेद ध्रुवा दिवुरधिपति कल्मा श्रीव रक्षिता नम धिपतिभ्य नम रक्षभभ्य नम ईश्यो नम भ्य वोजं दूर्ध दिबृृहस्पतिर शत्रो रक्षिता वर्ष मिषव ते्यो नमतिभ्यो नम रक्षितिभ्यो नम ईशुभ्यो नम भ्य वीषोजे दम उम तमसपरी स्व पश्यंत उतरम दिव द्रास सूर्य मगन्म ज्योतिम उदुत जातवेद वहतव दृशे विश्वाय सूर्य चित्र देवादगाक मित्रस्य वरुणस्य से आप्रा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगत तस्थुष्च स्वाहा तचुदेवि पुस्ताुक्रमुच्चर पश्येम शरद शत जीवेम शरद शत शृणुयाम शरद शत प्रब्रवाम शरद शतम न म शरद शत भूयश्च शरद शता ओ भूर्भुव स्व तत्सुवरे प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत् ईश्वरदयानिधेत्कृपया ने जपोपासना कर्मणर्मा कामोक्षाण सद्य सिद्धिर्भविन्न ओ नम शंभवाय मयो च मयोभवाय च नम शंक मयस्कराय चम शिवाय शिवतराय च शांति ही, शांति ही, हे सर्वव्यापक परमेश्वर सबको आनंद देने वाले सबके प्रकाशक हे प्रभु हमें सांसारिक और मोक्ष सुख प्रदान कीजिए हमारे जीवन को सुखमय बनाइए हे प्रभु हमारा शरीर मन बुद्धि इंद्रिया सभी स्वस्थ रहें बलवान रहें पवित्र रहें। हे प्रभु आप हमारे जीवन के आधार हैं महान हैं दुख नाशक हैं सुख स्वरूप हैं ज्ञान स्वरूप हैं दुष्ट विनाशक हैं अविनाशी हैं जगत उत्पादक हैं हे परमेश्वर आप अत्यंत अद्भुत हैं दिव्य हैं महान हैं आप सर्वशक्तिमान हैं आपने ही इस सारे संसार को रचा है आप ही प्रलय करते हैं आपने ही समय का विभाजन किया है आप सहज स्वभाव से सारे संसार को अपने वश में रखते हैं आप हमारे परम राजा हैं न्यायाधीश हैं आप हमारे एक एक कर्मों को देख रहे हैं आप अत्यंत शक्तिशाली हैं हे प्रभु हम कोई भी बुरा कर्म ना करें अधर्म ना करें पाप कर्म ना करें ऐसी हम पर कृपा कीजिए हे प्रभु हम बुरे कर्म से तभी बच सकते हैं जब आप आपको हम सर्वत्र अनुभव करें आप सर्वत्र विद्यमान हैं मेरे सामने दाएं, पीछे बाएं ऊपर नीचे सर्वत्र आप विद्यमान हैं हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा हे ऐश्वर्यवान परमेश्वर हे सर्वोत्तम परमेश्वर हे शांति प्रदाता परमेश्वर हे सर्वव्यापक परमेश्वर हे ब्रह्मांड के पति हे परमेश्वर आप सर्वत्र विद्यमान हैं आपने हमें नाना प्रकार के साधन दिए हैं जिससे हमारी रक्षा होती है पालन होता है इसके लिए आपको बारंबार नमन है आपका उपकार मानते हैं आपके प्रति हम कृतज्ञ हैं हे प्रभु हम आपको शीघ्र प्राप्त कर सकें हम श्रद्धापूर्वक आपका ध्यान कर आपको अनुभव कर सकें ऐसी कृपा कीजिए हम आपको शीघ्र प्राप्त करें ये सारा संसार आपका अनुमान कराता है आप पर हमें पूर्ण विश्वास है हे प्रभु हम अविद्या के नाश के लिए विद्या की प्राप्ति के लिए आपका ध्यान करते हैं आपकी उपासना करते हैं हे प्रभो आप अत्यंत अद्भुत हैं काम क्रोध के नाशक हैं इस सारे संसार को धारण करने वाले हैं हे प्रभु जड़ और चेतन जगत के आप आधार हैं ये पूर्ण सत्य है हे प्रभु आपकी कृपा से हम दीर्घायु को प्राप्त हो हमारा जीवन आपकी भक्ति से युक्त रहे हम सौ वर्ष और उससे भी अधिक वर्षों तक जीवित रहें और आपकी भक्ति करें आपका ध्यान करें आपका चिंतन मनन करें आपको प्राप्त करने के लिए प्रयास करें हम आपकी बातें सुने और आपके सच्चे स्वरूप का अन्यों को उपदेश भी करें हे प्रभु हमारा जीवन दीनहीन न हो संपन्न हो सब प्रकार से हम प्रसन्न रहें ऐसी हम पर कृपा कीजिए हे प्रभु आप सर्वव्यापक हैं इस सारे संसार को रचने वाले हैं हमारे दुखों का नाश करने वाले हैं आपसे विनम्र प्रार्थना है कि हमें ऐसी सद्बुद्धि दीजिए जिससे हम आपको शीघ्र प्राप्त कर सकें हे प्रभु आपकी कृपा से ही आपकी उपासना से आपके जप से हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष की शीघ्र सिद्धि कर सकें ऐसी हम पर कृपा कीजिए आपको बारंबार नमन है हे सुख स्वरूप हे सुख के दाता प्रभो हे धर्म कर्मों से युक्त प्रभो धर्म कर्मों में नियुक्त करने वाले प्रभो हे मंगल स्वरूप प्रभो हे मोक्ष सुख दाता प्रभो आपको बारंबार नमन है हम आपकी आज्ञाओं में चलेंगे आपके प्रति समर्पित रहेंगे हे परमेश्वर हमें समस्त दुखों से छुड़ा दीजिए ऐसी हम पर कृपा कीजिए आपकी कृपा से हम ओजस्वी तेजस्वी बने दिव्य गुणों से युक्त बने ऐसी हम पर कृपा कीजिए हम कभी हताश निराश ना हों, जीवन के पथ पर अड़िग होकर चलें दृढ़ होकर चलें आपकी भक्ति से युक्त होकर चलें आपकी आपको कभी विस्मृत ना करें ऐसी हम पर कृपा कीजिए ईश्वर का धन्यवाद प्रकट करें कि हे परमेश्वर आपकी कृपा से हम आपका ध्यान आपकी उपासना कुछ कर पाए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कृपा इसी प्रकार हम पर सतत बनी रहे धीरे धीरे आंखों को खोलना है पर पहले हथेली से आंखों को ढक लेवें धीरे धीरे आंखों को खोलें आपको अभी बैठे रहना है शांत मौन होकर गंभीर होकर ईश्वर की अनुभूति आंख खोल के भी बनाई जा सकती है आप ईश्वर के अंदर हैं हमारे अंदर बाहर ईश्वर सर्वत्र विद्यमान हैं हम सब आत्मा हैं आप एक दूसरे को शरीर रूप में ना देखें आत्मा के रूप में देखें हमको ईश्वर से जुड़े रहना है ईश्वर से संग जोड़कर ही हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं महान बना सकते हैं एक प्रेरणादायी भजन है उस भजन के माध्यम से हम अपने अंदर ईश्वर से जुड़ने की ललक उत्पन्न करें प्रेरणा प्राप्त करें ईश्वर से संग जोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ <coughs> विषयों से मुख मोड़ मानव विषयों से मुख मोड़ विषयों से मुख मोड़ मानव विषयों से मुख मोड़ जो आँख बंद करना चाहें वो कर सकते हैं ईश्वर से संग जोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ ईश्वर से संग जोड़ मानव ईश्वर से संग जो प्रातः सायम संध्या कर ले प्रातः सायम संध्या कर ले वेद ज्ञान जीवन में भर ले वेद ज्ञान जी जीवन में भर ले शुभ कर्मों को न छोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ शुभ कर्मों को न छोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ जिससे मानव पाप कमाता जिससे मानव पाप कमाता जन्म मरण बंधन में आता जन्म मरण बंधन में उस बाधक को तोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ उस बाधक को तोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ केवल धन संचय में रहना केवल धन संचय में रहना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 ईश्वर से संग जोड़ अविद्या का नाश किया कर अविद्या का नाश किया कर सदा ईश संग वास किया कर सदा ईश संग वास किया कर छोड़ जगत की होड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ छोड़ जगत की होड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ क्यों फिरता है तू मारा मारा क्यों फिरता है तू पकड़ सहारा ईश्वर का ले पकड़ सहारा यह है एक निचोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ यह है एक निचोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़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 विषयों से मुख मोड़ मानव विषयों से मुख मोड़ ईश्वर से संग जोड़ ईश्वर से संग जोड़ ईश्वर से संग जोड़ ईश्वर से संग जोड़ जोड। एक ट्यूबलाइट जलानी है कोई भी जिसके नजदीक हो धन्यवाद आपसे कुछ पूछना है यह आपकी शिविर के साथ ही अंतिम उपासना है या आगे भी चलती रहेगी जैसे स्नान भोजन हमें प्रतिदिन करना होता है ऐसे ही ईश्वर की उपासना हमें प्रतिदिन करना चाहिए क्या ये बात आप मानते हैं तो आप में से कौन कौन से महानुभाव हैं जो ऐसा संकल्प लेते हैं कि हम प्रतिदिन दोनों समय सामान्य परिस्थिति में उपासना करेंगे हाथ ऊँचा करिए बहुत अच्छा आप में से कौन से ऐसे महानुभाव हैं जो ऐसा संकल्प लेते हैं कि हम प्रतिदिन दोनों समय कम से कम आधा घंटा अवश्य उपासना करेंगे आधा घंटा बहुत अच्छा और आप में से ऐसे कौन कौन से महानुभाव हैं जो कम से कम 11 बार गायत्री मंत्र का जप और 11 बार ओम का जप चाहे ओम आनंदा हो या ओम न्यायकारी आदि हो 11-11 बार ऐसा कौन संकल्प ले सकता है बहुत अच्छा संकल्पों को धारण किए बिना हम जीवन में उन्नत नहीं हो सकते हैं इसलिए आप यहाँ से संकल्प लेकर जाइए और आप संकल्पों का पूर्ण पालन कर सकें ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप अपने संकल्पों को मन में दोहराइए और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने व्रत का पूर्ण पालन कर सकें ओम अग्ने व्रत पते व्रत चरिष्यामी तेयम तम इदम अहम अमृता सत्य ईश्वर का एक बार मुख्य नाम ओम का उच्चारण करना है फिर विराम करेंगे ओ सबको सादर नमस्ते जी ये भजन ब्रह्म विज्ञान पुस्तक है उसमें पीछे दिया दिए हुए हाँ तो